अत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय अध्याय का विचार प्रारंभ होना है द्वितीय अध्याय के साथ प्रथम अध्याय का संबंध दिखाने के लिए प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका पहले भगवान भाष्यकार कथन करते हैं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ पर आक्षेप समाधान करके ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ क्या है प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषयभूत अर्थ कौन सा होगा इसे सुनिश्चित किया जा रहा है द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में इसलिए द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं कि अस्विन अध्याय आत्मेकत्व लोक लोकपाल अशनाया पिपासा नाम बहुनाम अर्थानाम सृष्टिअशनाया पिपा तो ये कहते तो हैं कि अस्मिन् अध्याये आत्मेकत्व लोकपाल लोक सृष्टिअस्नाया पिपा पिपासा संयोजनादीनाम तो अस्मिन अध्याय शब्द से लेना पूर्व अध्याय अभी अभी जिस अध्याय का विचार संपन्न हुआ वह अध्याय यानी प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय का विचार संपन्न हुआ न तो अध्याये का अर्थ निकलेगा पूर्व अध्याय में प्रथम अध्याय में बहुनाम अर्थानाम नाम, अर्था नाम उक्तवात ऐसा नुए करिए तो प्रथम अध्याय में तो बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं वे वो कौन से हैं बहुत सारे अर्थ तो उन्हें बताने के लिए बहु नाम का अर्थानाम का विशेषण है बहुनाम अर्था नाम का कि लोक लोकपाल सृष्टि अस्नाया पिपासा संयोजनादी नाम ये बहुत अर्थ है एक तो प्रथम अध्याय में बताया गया कि आत्मा एक है उपक्रम में ही आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसित तो नान्यत किंचन मिशद इस वाक्य से आत्म एक तो बताया गया है और उपसंहार में भी ब्रह्म तमम इत्यादि जो उपसंहार वाक्य है ना इसमें भी सब उपाधि अलग अलग होने पर भी सभी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में एक आत्मा है ये बताया गया तो प्रथम अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार में आत्म एकत्व आत्म एकत्व से उक्तत्वा ऐसा नु करिए आत्म एकत्व उक्त होने से तो खाली आत्म एकत्व को ही बताया गया है नहीं और भी अर्थ बताया गया लोक सृष्टि लोकपाल सृष्टि बताई गई तो लोक सृष्टि है सन्नु लोका सृजा इति इत्यादि वाक्य से बताई गई सृष्टि वो है लोक सृष्टि और वो कौन है लोक तो चार लोग बताए थे ना वो चार लोग कौन है अंभलोक मरीची लोक और मर एवं आप ये है लोक सृष्टि फिर उस लोक सृष्टा ने संकल्प किया कि ये लोक लोकपालों के बिना नष्ट हो जाएंगे इसलिए लोकपाल बन, बनाए और लोकपाल के अवान्तर दो भेद हैं आदिदेव लोकपाल आध्यात्मिक लोकपाल आदिदेव लोकपाल अग्नि अधिदेवता और अधि, आ, अध्यात्म है चक्षुरादि इंद्रिया और उनका गोलक और उन गोलक में चक्षुरादि इंद्रियों की अनुग्रहक देवता ये सब इनकी भी सृष्टि बताई गई ना ये है लोकपाल सृष्टि और साथ में फिर अस्नाया पिपासा शब्द से बताए गए बताया गया है संसार तो अस्नाया पिपा सादि रूप जो संसार उसके साथ इन्हें जोड़ दिया एक कह दिया कि जो लोकपाल हैं, उनके द्वारा जो भुक्त अन्नपाना दी है उसी में तुम्हें उससे होने वाले फल में आंशिक भागीदार बना देता हूं ऐसा पहले संकल्प किया ना ईश्वर ने वो है लोक क्या नाम लोकपालादी को अष्टाया पिपा के साथ जोड़ देना यानी उसका अधिकारी स्वामी बना देना किसका ये अष्नाया पिपा सादी रूप संसार का स्वामी जो होगा उसे कहा जाएगा संसारी तो संयोजनादिंचयोदी संयोजनादीनाम और आदि शब्द से और भी लेना वहां पर बताए गए अर्थ ऐसे बहुनाम अर्था नाम उक्तवाद इस प्रथम अध्याय में अनेकों अर्थ कहे गए हैं तो सर्वेशा अपी विवक्षित विवक्षितत्व शंका वारणा विवक्षित अर्थम आह तो जो जो प्रथम अध्याय में बताए गए अर्थ हैं वे सब प्रथम अध्याय में विवक्षित है यानी प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय हैं। इस प्रकार की आशंका किसी को हो सकती है उस आशंका का निराकरण करने के लिए प्रथम अध्याय के द्वारा यद्यपि अनेकों अर्थों को बताया गया है लेकिन वे सब के सब अर्थ प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ नहीं है तात्पर्य विषयभूत अर्थ नहीं है तो उन अनेकों अर्थों में तात्पर्य विषयभूत अर्थ जो होगा उसका निर्णय करने के लिए यह संबंध भाष्य है द्वितीय अध्याय का इसलिए कहते हैं विवक्षितम अर्थम आहो तो प्रथम अध्याय में जो विवक्षित अर्थ है तात्पर्य विषयभूत अर्थ है उसे भगवान भाष्यकार अश्विन इत्यादि से बता रहे हैं भाष्य को देखिए अध्याये अस्तुध्याष वाक्यार्थो जगद उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वसर्वशक्तिवैसद जगत स्वतन वस्तरदाव आकाशाद्रमेण सृष्ठा स्वात्मबोधा स्वयं ब्रह्मास्मि इति साक्षात् प्राणादिमतशरीराय तस्मात् स एव साक्षात्बु्यत एक एव आत्मा इति इति न्यश वाक्या ऐसा नु करना अश्विन चतुर्थे अध्याये इति अध्याय वाक्या तो अश्विन चतुर्थे अध्याये यद्यपि उपनिषद क्रम से पहला अध्याय है लेकिन आरण्य क्रम से लेते हैं तो आरण्य में तो कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों भी है ना तो कर्म कांड के तीन अध्याय हैं। उन तीनों अध्याय को इस प्रथम अध्याय के साथ जोड़ते तो चौ चौथा अध्याय हो जाता है नहीं। तो आरण्य क्रम से चौथा उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय तो ये जो आरण्य क्रम से चौथा अध्याय है इसमें ये सह वाक्यर्थो इति एस वाक्या विवक्षितः ऐसे ऊपर से जोड़ देना इति इतिष वाक्याथो विवक्षितः और वाक्यार्थ का अर्थ है तात्पर्याथ ये तात्पर्याथ है प्रथम अध्याय का कौन सा इति तक जो बताया गया है जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत से लेकर के एक एव आत्मा नान्य इति वाक्या विवक्षित ऐसा अनु करना तो एष शब्द का अर्थ बताते हैं पहले टीकाकार जो अध्याय के बाद में एश वाक्यार्थ में एस शब्द का रूप है ना प्रथमा का उसका अर्थ बता रहे हैं कि सर्वेष्वपी शरीरेश् एक एव आत्मा स एव परमेश्वर इति वक्षमानो अर्थ एक शब्दार्थ तो ये तत् शब्द कौन सा है ये वाक्यार्थ में जो एस शब्द है ये एक शब्द का ही रूप होने से उसे कहा गया ए शब्द और उसका अर्थ क्या होगा एस इस शब्द का तो कहते ये अर्थ है कि सर्वेशु अपरीशु एक एव आत्मा स एव परमेश्वर शरीर तो भिन्न भिन्न है प्राणादिमत शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी प्राणादि सहित शरीर का जो अधिष्ठान है साक्षी है संचालक हैं अपने अपने कार्य में प्रवर्तक है प्राणादि का जो वह आत्मा एक है सब शरीरों में अलग अलग प्रेरक नहीं है एक ही प्रेरक है समस्त कार्यक्रम संघातों का और वही परमेश्वर है जो समस्त कार्यक्रम संघातों में एक चेतन कार्यक्रम संघात रूपी जड़ का प्रवर्तक है अधिष्ठाता है वही परमेश्वर है ये वक्षमान अर्थ है और उसका परामर्शक है यहां पर ये शह शब्द एक परमात्मा का वाक्यर्थ के बाद में टीकाकार कहते हैं कि एक विवक्षित पद को जोड़ देना ये सह वाक्यार्थो ऐसा और ये सह वाक्यार्थो इन अध्यारित विवक्षित पद के साथ तीनों पदों का अन्वय होगा शरीरेश् एक एव आत्मा इति वाक्यार्थः विवक्षित ऐसा अन्वय होगा आगे अब इसी अर्थ का उपादन करने के लिए एक शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है जगत उत्पत्ति इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार कि कथम अयम एव अर्थो विवक्षित आशंक्य पूर्व संदर्भ पर्यालोचन या इत्याह जगत इत्यादि न आपको कैसे ज्ञात हुआ कि प्रथम अध्याय का यही अर्थ है कि सभी शरीरों में कार्यक्रम संघात का अधिष्ठाता एक आत्मा है वही परमेश्वर है ये अर्थ आपको कैसे अवगत हुआ प्रथम अध्याय का यही विवक्षित अर्थ है तात्पर्य अर्थ है ऐसा निश्चय कैसे हुआ इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं जिस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है वह अभिप्राय लिखा आशंके के बाद में पूर्व संदर्भ पर्यालोचन या संदर्भ शब्द का अर्थ होता ग्रंथ तो पूर्व संदर्भ यानी पूर्व ग्रंथ तो पूर्व ग्रंथ का पर्यालोचन करने से तो पूर्व ग्रंथ है प्रथम अध्याय इसका पर्यालोचन होगा तात्पर्य निर्णायक उपक्रम आदि लिंगों से विचार प्रथम अध्याय के तात्पर्य के निर्णायक जो उपक्रम उपसंहार आदि लिंग हैं प्रमाण हैं उनके द्वारा प्रथम अध्याय का विचार ये पर्यालोचन शब्द का अर्थ निकलेगा तो पूर्व संदर्भ पर्यालोचनया का अर्थ निकलेगा प्रथम अध्याय का उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक लिंगों से विचार करने से आलोचना या तृतीय है न हेतुअर्थ में तृतीय और इस प्रकार का पर्यालोचन करने से ज्ञात हुआ कि प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय यही है कि सब शरीरों में अधिष्ठाता चेतन एक आत्मा है वही परमेश्वर है ये अर्थ प्रथम अध्याय का विवक्षित है ऐसा ज्ञात होता है विचार से इसे बताया जा रहा है जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत असंसारी इत्यादि से तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत असंसारीसक्तिद जगत् स्व्य वस्वंतरुप आकाशाद्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मबोधा सर्वा च प्राणिम प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ कावक्ष उसके ये सब विशेषण है प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ क्या है कि सब शरीरों में अधिष्ठाता चेतन आत्मा एक है वही परमात्मा है ये विवक्षित अर्थ है ना? तो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा के ये विशेषण है सब कौन से जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत एक विशेषण दूसरा असंसारी तीसरा सर्वज्ञ, फिर सर्वशक्ति सर्व और सर्व फिरशक्तिरसविद जगत स्वतः वस्ताद आकाशाद क्रम सृष्ट्वा सात्मबोधा सर्वाच प्राणादिम शरीरा स्वयं प्रविवेशः प्रविवेश क्रियापद उसका कर्ता होगा ये आपका सर्वविथ यहां तक जो विशेषताएं बताई गई हैं जिस परमेश्वर की वह परमेश्वर प्रविवेश क्रिया का करता होगा बीच में और भी दो क्रियाएं आई हैं एक तो आकाशादी क्रमे न सृष्टवा यह सर्जन क्रिया और दूसरी अन्य वस्तुअतरम अनुपादाय यहां पर बताई गई अनुपादान तो ये अनुपादान क्रिया सर्जन क्रिया और प्रवेश क्रिया के कर्ता के रूप में बताया गया है किसको जो प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है उसे प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा और वह वही किसी भी वस्तुअतर का ग्रहण किए बिना सारे जगत का आकाशादिक क्रम से सृष्टा है और आकाशादिक क्रम से जगत को बना करके यानी चौरासी लाख प्रकार के शरीर बना करके क्रम से फिर उसमें प्रविष्ट हुआ वो कौन वही जो असंसारी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा है ये इस वाक्य का अर्थ निकालना है तो पहला विशेषण है जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कर्ता उत्पत्ति स्थिति प्रलय इन तीनों पदों का पहले हुआ द्वंद्व समास और फिर जगत के साथ हुआ सी तत्पुरुष समास और कृत पद के साथ हुआ है उपपद मतिंग सूत्र से एक समास तो अर्थ निकलेगा उसे उपपद समास कहते हैं ना तो ये जो कृत पद और जगत पद है ये द्वंदो अंतपाती जो तीन पद हैं उनमें से प्रत्येक के साथ अन्वित होंगे द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते पदं प्रत्येकं प्रत्येकम एक व्याकरण का नियम है ना इस नियम के अनुसार जगत उत्पत्तिकृत जगत स्थिति कृत जगत प्रलय कृत ऐसे तीन पद निकलेंगे उसमें से तो जगत की उत्पत्ति करने वाला जगत कृत का अर्थ निकलेगा जगत स्थिति कृत का अर्थ निकलेगा जगत की जगत का पालन करने वाला और जगत प्रलय कृत अर्थ निकलेगा जगत का संहार करता तो जगत उत्पादक जगत पालक और जगत संहारक कौन है तो वही परमात्मा है ऐसे परमात्मा ने ही वो जगत उत्पत्तिकृतत्व अपना जो विशेषण है इसे सार्थक बनाने के लिए आकाश आदि जगत को बनाया सृष्टवा आकाश आदि क्रमेण न क्योंकि वो जगत कृत है ना तो जगत कृत होने से आकाश आदि क्रम से जगत को बनाया लेकिन बनाते समय जैसे कुलाल भी घड़ा बनाता है लेकिन अपने से भिन्न घड़े के उपादान कारणभूत मृतिका को लेकर के और निमित्त कारण दूसरे चक्र दंडादि लेकर के घड़े को बनाता है ऐसे परमेश्वर ने अपने से भिन्न न तो उपादान कारण को जगत के और न तो निमित्त कारण को अपने से भिन्न ले करके जगत को बनाया अपितु तो स्वयं से ही स्वयं ही जगत रूप से अभिव्यक्त हुआ इसलिए कहा कि वस अन्यत वस्तुअतरम अनुपादाय व जगत उत्पत्ति कृत आकाश आदि क्रमे जगत सृष्टवा ऐसा नहीं करिए तो यहां पर उत्पत्ति कृत और स्थिति कृत के साथ साथ प्रलय कृत भी बताया गया है ना लेकिन प्रथम अध्याय में परमेश्वर का जगत उत्पादक स्वरूप एवं जगत पालक स्वरूप तो बताया गया है यानी जगत उत्पत्ति हेतुत्व और जगत स्थिति हेतुत्व तो, तो बताया गया परमेश्वर में किंतु ये नहीं बताया गया प्रथम अध्याय में कि जगत का प्रलय कर्ता भी है और आप यहां पर कहते हो कि जगत प्रलय कृत ये भी परमात्मा का विशेषण है प्रथम अध्याय में उक्त परमात्मा का लेकिन ये विशेषण किसी मूल वाक्य से अवगत हुआ है क्या प्रथम अध्याय में आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आशित से लेकर के तृतीय खंड के अंतिम खंडिका तक के ग्रंथ में किसी भी वाक्य से ये सूचित नहीं होता है कि परमात्मा जगत संहारक है प्रलयकृत है तो ये अनुक्त अर्थ को भी आप कैसे बता रहे हो आप तो पुरुष विशेष हो तो ये आपका कथन जगत प्र, प्रलयकृत ये विशेषण परमेश्वर का अप्रामाणिक हो जाएगा ना इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि यद्यपि किसी प्रलय के वाचक शब्द का प्रयोग करके जगत प्रलय कृत्व नहीं बताया गया है परमेश्वर में प्रथम अध्याय में लेकिन जगत उत्पत्ति एवं जगत स्थिति को उपलक्षण माना गया प्रलय का भी प्रलय का उपलक्षण होने कारण वो प्रलय कृत्व भी किसमें आएगा जो उत्पत्ति कृत है और जो स्थिति कृत है वही प्रलय कृत भी हो जाएगा ये टीकाकार लिखते हैं जगत के बाद में जगत इत्यादि ना इसके बाद में यद्यपि लोकादि सृष्टिया अन्न सृष्टिया च उत्पत्ति स्थिति एवं उक्ते यद्यपि प्रथम अध्याय में लोकादि आ, लोकादि की सृष्टि और अन्न की सृष्टि बता करके लोकादि की सृष्टि बताने से उत्पत्ति हो गई जगत उत्पत्ति ओ अंभ मर मरीची आप इत्यादि से ये जगत उत्पत्ति बताई गई है और अन्न की सृष्टि बता करके जगत की स्थिति को बताया गया है तो उत्पत्ति स्थिति एवं उक्ते उत्पत्ति स्थिति कौन सी विभक्ति है प्रथमा द्विवचन तो उत्पत्ति स्थिति को ही बताया गया है अन्न सृष्टि से स्थिति को बताया गया जगत के और प्रलय को बताया गया उक्त कर्म में है नो उत्तर प्रत्ये इसलिए प्रथमा है तो प्रलय को तो कहीं बताया नहीं गया है और यहां पर आप प्रलय कृत कैसे कह रहे हो तो कहते तथापि उत्पत्ति स्थिति उक्तिया अर्थात प्रलयोपी उक्त प्राय प्रलयकृत इति उक्तम तो कहते उत्पत्ति स्थिति के कथन के कथन से ही अर्थात तो प्रलय का भी कथन हो गया उक्त प्राय है वो कौन प्रलय भी इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने जगत उत्पत्ति प्रलयकृत ये विशेषण भी जोड़ दिया है जगत प्रलयकृत उत्तम लोकपालादी नाम ये अब ये असंसारी के विषय में कहते हैं जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत के विषय में जो कथन करना था टीका में इस विशेषण के विषय विशे में बता दिया अब असंसारी परमात्मा को असंसारी क्यों कहा गया इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार की नाम एव भोक्तृत्व उक्तिया असंसारी इति उक्तम इत्यथ तो जो लोकपालादी हैं वे ही लोकपाल आदि में ही भोक्तृत्व उक्तियां तो जो अग्नियादि लोकपाल हैं इन्होंने ही जो विराट शरीरस्थ अग्नियादि हैं उन्होंने परमेश्वर से जगत स्रष्टा से प्रार्थना की कि हमें आयतन बताओ जहां रह करके हम भोग भोग सके उनके इस प्रार्थना पर भगवान के द्वारा वेष्टि शरीरों की रचना करना फिर उसमें शरीर के गोलक गोलकों में इंद्रिय तथा इंद्रिय अधिष्ठाता के रूप में लोकपालों का प्रवेश ये सब दिखा करके तो लोकपालादि में ही भोक्तृत्व एक प्रकार से बताया गया तो ये कहते लोकपालादि नाम एवं भोक्तृत्व उक्त्या यानी वचने न असंसारी इति उक्तम इत्यथ तो सृष्टा जो है लोकपालादि का लोकपालादि भोक्ता हो गए तो भोक्ता का जो स्रष्टा होगा वो तो असंसारी ही होगा इस प्रकार परमात्मा के असंसारित्व को कहा गया असंसारी इति उक्तम इत्यर्थ अब सर्वज्ञ और सर्ववित बीच में सर्वशक्ति भी पद है लेकिन सर्वशक्ति का तो अर्थ है समस्त शक्तियों से युक्त समस्त शक्तियां हैं प्रकृति के अंदर समस्त शक्ति है उत्पत्ति स्थिति लय शक्ति और अनुग्रह शक्ति निग्रह शक्ति ये सब शक्तियां जिसमें है उसे सर्व शक्ति कहा जाएगा तो ये सब किसमें हैं परमात्मा की उपाधिभूत शक्ति रूपा जो माया को उस माया के अंदर ही उत्पत्ति शक्ति भी है पालन शक्ति भी है अनुग्रह शक्ति भी है और निग्रह शक्ति भी है पालन अनुकूल और अंत में प्रलय शक्ति भी है इसलिए वो सर्वशक्ति हैं और सर्वज्ञ एवं सर्ववित इन दोनों पदों में पर्यायत्व तो प्रतीत हो रहा है तो एक वाक्य में पर्यावाचक एक पर्यावाचक दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना तो सर्वज्ञ और सर्वविथ इन दोनों शब्दों का अर्थ यदि एक ही निकलेगा तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा एक शब्द से ही वो अर्थ कथित हो गया तो दूसरा अर्थ उसी अर्थ के बोधक दूसरे शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाएगा भाष्यकार भगवान ने दोनों शब्द का प्रयोग किया है सर्वज्ञ और सर्वविद इसका अर्थ है कि भाष्यकार भगवान के दृष्टि में सर्वज्ञ शब्द और सर्वविद शब्द समानार्थक नहीं है इनका अलग अलग अर्थ है तब एक वाक्य में अलग अलग अर्थक दो शब्दों का प्रयोग तो उचित ही माना जाता है सफली माना जाता है निरर्थक नहीं माना जाता ये दिखाने के लिए सर्वज्ञ शब्द और सर्वविद शब्द की उत्पत्ति बताते हैं टीकाकार <coughs> पहले सर्वज्ञ शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं कि सामान्यतः सर्वम इति सर्वज्ञ सामान्य रूप से यानी कारण रूप से सबको जानता है तो वो हुआ सर्वज्ञ से मृत के कार्य जितने भी हैं वे सब के सब मिट्टी हैं तो मिट्टी के रूप में मृत कार्यों को जानना ये सामान्य रूप से जानना है ऐसे जगत का सामान्य रूप से ज्ञान जिसको है उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा तो जगत का उपादान कारण का सम्यक ज्ञान परमेश्वर को ही है कि माया जो मेरी उपाद शक्ति है उपाधि है वह परिणामी उपादान कारण है जगत माइक है ना और मैं माया को यदि सत्ता स्पूर्ति न दूं तो माया भी कुछ नहीं कर सकती इसलिए जगत रूप से परिणत होने वाली प्रकृति कहो या माया कहो को, को सत्ता स्पूर्ति दे करके मैं भी मैं ही जगत का विवर्त उपादान कारण हूँ ऐसा ज्ञान परमेश्वर को है कि नहीं इसलिए जगत माईक है जगत ब्रह्म का विवर्त होने से ब्रह्म ही है ऐसा जगत को जानना ये होगा सामान्य रूप से ब्रह्म को जानना क्या नाम जगत को जानना सर्वज्ञता मानी जाएगी है। कि सामान्यतः सर्व जानाति इति सर्वज्ञ और विशेषतः सर्व प्रकार सर्वम इति सर्ववित और विशेष प्रकार से जो सब को जानता है उसे कहा जाएगा सर्वविद तो विशेष प्रकार से घट को जानना क्या होगा कि ये घट इतना बड़ा है तो इसमें आएगा इतना लीटर जल और इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है ये है वो है ये सारी उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को समझना ये है सर्ववित्व और कारण मात्र से समझना ये सर्वज्ञत्व तो, तो, तो सर्व जाती सामान्यतः सर्व जाती सर्वज्ञ और विशेषतः सर्व प्रकार सर्व वेती सर्वविद तो ये सर्वविद तथा सर्वज्ञ शब्द के अर्थ में अवान्तर भेद हुआ न इसलिए पवन रुकते नहीं होगा अब स्वात्म बोधार्थम सर्वाणी च प्राणादिमत शरीरानी स्वयं प्रविवेशः ये जो वाक्य हैं इसका उत्तरण है टीका में उससे पहले भाष्य में थोड़ा सा जो शेष है उसको देख लीजिए कि सर्वज्ञ सर्ववित सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्ववीत ये परमात्मा के विशेषण हो गए ऐसे परमात्मा ने क्या किया तो सर्व इदम जगत स्वतः अन्य वस्तुअरम अनुपादाव आकाशादिक्रमे न सृष्ट तो अपने से भिन्न स्व तो अन्य का अर्थ निकलेगा अपने से भिन्न वस्तुअर अन्य वस्तु का उपादान यानी ग्रहण किए बिना अनुपादाय का अर्थ निकलेगा तो प्रकृति को ग्रहण किया है कि नहीं किया है उपाधि के रूप में किया है लेकिन वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है इसलिए सो तो अन्यथ परमात्मा से अतिरिक्त तो किसको कहा जाएगा जो परमात्मा की सत्ता से निरपेक्ष सत्तावान होगा स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ होगा तो प्रकृति परमात्मा की सत्ता से सत्तावती है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसलिए जब स्व तो वस्तु का विशेषण है ऐसी अंतर का मतलब अपने से अतिरिक्त अपनी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वती किसी वस्तु का ग्रहण किए बिना जैसे कुलाल की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता है मिट्टी की और चक्र की दंड की इन अपने से अतिरिक्त घड, घट के प्रति कारणभूत मृतिकादि का उपादान करके कुलाल घट बनाता है ऐसे परमेश्वर ने अपने से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली किसी वस्तु का ग्रहण किए बिना ही जगत का आकाशादी क्रम से सर्जन किया और फिर आता है स्वात्म प्रबोधार्थम प्रविवेश तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविष्ट जगत को बनाया शरीरों को और शरीर में प्रवेश कर लिया प्रवेश की क्या जरूरत थी प्रवेश क्यों किया तो प्रवेश का उद्देश्य बताया जा रहा है स्वात्म प्रबोध स्वात्मा शब्द का अर्थ होता है स्वस्वरूप और प्रबोध का अर्थ है प्रकृष्ट बोध और बोध में प्रकृष्टता है समूल अध्यास बाधकत्व अध्यास निवर्तकत्व अध्यास का प्रहान करने में समर्थ जो स्वस्वरूप का बोध वह हो जाए इसलिए परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश किया है तो ये इसका बोधाथर देखिए टीका में सृष्टवा जगत तत्कार उतगात्मन तदभेदम आह स्वात्म तो ये कहते हैं कि सृष्टवा इत्यन्ते न तो सृष्टवा यहां तक के वाक्य से परमात्मा का कार्य जगत होने से जगत परमात्मा व्यतिरिक्त तो नहीं है ये बताया कारण से व्यतिरिक्त तो कार्य नहीं होता यानी कारण की सत्ता से अलग सत्ता कार्य की नहीं होती तो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है परमात्मा का ही कार्य जगत है ये दिखा करके जगत के स्वतंत्र सत्ता का निषेध कर दिया कहते हैं कि सृष्ट इत्यन्ते न जगत तत्कार जगत तत्कार तत्शब्द परमेश्वर का परामर्शक है तो जगत और जगत ये षष्टी है तो जगत में परमेश्वर कार्यत्व है ये सृष्टवा इस ग्रंथ से बता करके सृष्ट तक ग्रंथ से बता करके तद व्यतिरेक नास्ती इतिहा तो ये बताया कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर से अतिरिक्त तो नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाला इति उक्तम इति उक्तवा आगे है कि प्रत्येक आत्मन तद अभेदम आहो तो प्रत्येक आत्मा का तद अभेदम याने तेन अभेदम आह तो ते न यने ना तो परमात्मा के साथ जगत स्रष्टा के साथ प्रत्यकात्मा का यने शोधित तो तुम अथ का आभेद बताया जा रहा है शोधित तो तुम अर्थ का शोधित तो तदर्थ के साथ एकत्व बताने के लिए वाक्य है स्वात्म प्रबोधार्थम सर्वाणी च प्राणादिमत शरीरानी स्वयं ये लगाना तो कहते हैं प्रत्यगात्मा तथा परमात्मा का अभेद केवल प्रवेश सृष्टि से ही ज्ञात होता है ऐसा नहीं तो प्रविश्य इत्यादि से बताया जा रहा है दूसरा भी निमित का। स्वात्म प्रबोध जिनसे ज्ञात होता है वह प्रवेश अतिरिक्त भी बताया जा रहा है कारण प्रबोध का प्रत्युगात्मा तथा तो परमात्मा के अभेद का कारण दूसरा भी बताने के लिए प्रविश्य इत्यादि वाक्य हैं इसका उत्तरण है टीका में न केवल प्रवेशोक्त तदेद किन्तु तदेद ज्ञानोक्त इति केवल प्रवेश का कथन होने मात्र से प्रत्युगात्मा तथा परमात्मा का अभेद ज्ञापित होता है ऐसा नहीं <coughs> कहते किंतु तद अभेद ज्ञानोक्त तो तद अभेद ज्ञान यानी तयोहो अभेद तद अभेद प्रत्यगात्मा और परमात्मा प्रत्यगात्मा है शोधित तौम तो अर्थ परमात्मा है शोधित तो तदर्थ और इन दोनों के अभेद का जो ज्ञान है उस अभेद ज्ञान को बताने से भी दोनों का अभेद प्रतीत होता है नहीं तो अभेद का ज्ञापन व्यर्थ हो जाएगा ना अभेद नहीं होगा तो भेद ही होगा और श्रुति अभेद बताएगी तो भेद को अभेद के रूप में बताना यह बाधित अर्थ हो जाएगा बाधित अर्थक अर्थ का अर्थक ज्ञान का जनक जो होता है उसे अप्रमाण माना जाता है और श्रुति बता रही है कि प्रत्येक आत्मा और परमात्मा एक है ऐसा ज्ञापन कर रही है ये आत्मा तथा परमात्मा के अभेद का ज्ञापन करना ये है तद अभेद ज्ञानोक्त ज्ञानोक्ति शब्द का अर्थ पंचमी है ना ज्ञानोक्त याने ज्ञान कथनात् चब्द अपी अर्थ में है तो ज्ञान का कथन होने से ज्ञान अभेद ज्ञान वचनात अपि ऐसा अर्थ निकलेगा ये ज्ञापित हो रहा है कि जीवात्मा तथा परमात्मा एक है इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि प्रविश्य स्व आत्मा ब्रह्मास्मि इति साक्षात् साक्षात्त्यबुत तो कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होकर के उत्तम अधिकारी बना साधना से खाली प्रवेश करने मात्र से ही उत्तम अधिकारी नहीं होगा उत्तम अधिकारी तो अंतकरण का धर्म विशेष है ना अंतकरण में ज्ञान के लिए अपेक्षित जो दैवी संपत है उस दैवी संपत से युक्त अंतकरण जिसका है उसे उत्तम अधिकारी माना जाता है जितने और उस सारी दैवी संपत से युक्त अंतकरण रूप उपाधि बनती है एक दो जन्म की साधना से नहीं अपितु बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्य के अनुसार अनेकों जन्मों की साधना से अंतकरण गत संपत्ति निवर्ति की निवृत्ति होती है और दैवी का आगमन होता है और उस दैवी संपत्त से युक्त अधिकारी हो गया उत्तम अधिकारी और वह जान लेता है कि मैं कार्यक्रम संघात रूप नहीं हूं अपितु कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त समस्त कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट जो चेतन है समस्त कार्यक्रम संघात का अधिष्ठाता वह मैं हूं। केवल इसी शरीर की प्रत्येगात्मा नहीं हूँ अभी तु समस्त कार्यक्रम संघात में अंतर्यामी के रूप में मैं ही अवस्थित हूं ऐसा बोध प्राप्त कर लिया प्रवेश करके प्रवेश होते ही पहले जीव बन गया जीव रूप से ही प्रवेश कर दिया और जीव रूप से प्रवेश करके फिर साधक जन्म कई एक बिताएं और उसके बाद जाना कि मैं ही समस्त जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्ववीत ब्रह्म हूं ऐसा जाना ये हुआ स्वरूप का स्वरूप बोध का कथन ये भी प्रथम अध्याय में आया है इससे भी ये ज्ञात होता है कि प्रथम अध्याय में ब्रह्मात्म एकत्व विवक्षित है विवक्षित अर्थ है थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्रविश्यच इसके बाद की यरीशु एक प्रवेश उत कहते हैं कि जिस कारण से समस्त शरीरों में एक परमात्मा का प्रवेश बताया गया है और यस्म्च प्रविष्ट ब्रह्मतया ज्ञानम उक्त और जिस कारण से प्रविष्ट हुआ जो जीव है उसका ब्रह्म से ज्ञान भी बताया गया है ऐसा भैया अहम एक एव आत्मा और ईश्वर एव नान्य इति नष वाको विवक्षित पूर्वेण संबंध तो प्रविश्यच इत्यादि वाक्य का हेतु के रूप में पूर्व के साथ संबंध है कि जिस कारण से सब शरीरों में एक का ही प्रवेश बताया गया और प्रविष्ट हुआ सब शरीरों में से जो उत्तम अधिकारी रूप कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट चेतन ने ये जाना कि मैं ही सर्व स, सब की प्रत्यगात्मा से अंतरियामी हू ऐसा ज्ञान हुआ जिस कारण से तो उससे क्या हुआ तो कहते हैं ये ज्ञापित हुआ कि एक ही परमेश्वर है सच एव नान्य इति नान्यष वाक्यार्थो विवक्षिता ऐसा अन्वय करना सब शरीरों में एक परमात्मा है ऐसा अन्वय होगा हेतु इस वाक्य का हेतु के रूप में पूर्व के साथ अन्वय होगा आगे है सम आत्मा इति विद्या ये अन्योपी इसका अवतरण यानी जो प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थ हैं उनमें से प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ बताया गया ब्रह्मात्म एक और बाकी सब उक्त अर्थ हैं इस ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के अनुकूल अर्थ ज्ञान के साधनभूत अर्थ हैं इसके लिए बाकी अर्थों का कथन है एकत्व ज्ञान के लिए बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं